देवी भागवत तीसरा स्कंध व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है किंतु वह भी त्रिकोण ही हो प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः संध्या और मध्यान्ह तीनों समय में भगवती की पूजा करें गाकर बजाकर और नाच बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए नीचे भूमि पर सोना चाहिए दिव्य वस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजनादि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए पहले दिन एक की पूजा करें फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाता जाए दूसरे दिन दो एवं तीसरे दिन तीन इस प्रकार नौवे दिन नौ कन्याओं का पूजन होना चाहिए अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए राजन शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है राजन पूजा विधि में एक वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वास्थ्य से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम दो वर्ष की हो चुकी हो तीन वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और चार वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं पाँच वर्ष वाली को रोहिणी छः वर्ष वाली को कालिका सात वर्ष वाली को चंडिका आठ वर्ष वाली को सावभवी नौ वर्ष वाली को दुर्गा और दस वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए वह सभी कार्यों में निंद्य मानी गई है इन्हीं नामों से विधिपूर्वक पूजन करें उन नवों कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया है दुख और दारिद्र के समन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए इस पूजन से शत्रु का समन और धन आयु एवं बल की वृद्धि होती है भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है जिस राजा को विद्या विजय राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे शत्रु का शमन करने के लिए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 इनकी भक्ति भक्तिपूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें भक्तिभाव से संपन्न होकर श्रीरस्तु या श्रीयुक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है मंत्रार्थ इस प्रकार है जो स्कंध के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीलापूर्वक रचना करती है उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों काल में व्याप्त हैं उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोहण रोपण करती हैं उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली है तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ